भाइयों और बहनों आज भी काफी कमलियां आ गई और रजाई भी रजाई के बारे में तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि मिलों के तरफ से भी रजाइया तैयार हो रही है और वो रजाए अभी आ जाएंगी मेरे दिल में अभी ऐसी आशा तो जम रही है कि जिस रफ्तार से ये रजाई कमलियां वगैरह आ रहे हैं ये ग्यारह के दिनों में जो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं यहाँ के मानिए दिल्ली के इर्द गिर्द में भी उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए तजवीज तो ये भी हो रही है कि वो सबकी सब बढ़ाइया जिनको मिलनी चाहिए या कमियां या तो दूसरी चीजें भी आ जाती है पहनने की वो उनको मिल जाएगा एक बात उसमें समझने के लायक है कि जो आती है वो तो आ में टू जाएगी जाएगी उसमें भी है तो, तो पानी से ओस से कुछ बच जाते हैं लेकिन रजाई आ गई तो खतरा रहता है कि उसमें हम पानी से नहीं बचेंगे अभी तो ईश्वर की कृपा होगी तो चारे के दिनों में पानी तो आना नहीं चाहिए लेकिन वस्तु काफी पड़ती है और सबको तो तंबू मिल सके या न मिल सके मेरे दिल में शक है तो उनका क्या तो एक चीज को तो मैं आज बात कर रहा था तो मैंने बता दी वो यहां भी मैं बता देना चाहता हूं कि जिससे जिन लोगों के हाथों में ये चीज चली जाए तो समझ जाए के जो न्यूज़पेपर लेके काफी बड़े हैं उसकी भी अब तो कीमत तो रह गई है लेकिन मेरे जाए तो वो रसाई पर अगर वो न्यूज़पेपर पेपर रखे तो पीछे उस रसाई में से होकर फिर नहीं सकती है और दूसरा हाँ, खूबी रसाई की तो ये है कि उसमें तो काफी रुई आ जाता है तो वो पीछे वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो गर्मी रहती है जब वो खुला खुला रहता है वो नहीं रह सकता है लेकिन उसको तो पीछे ढोड़ तो सकते हैं का कपड़ा है उसको धो भी सकते हैं तो वो तो नई चीज़ बन सकती है जो देखभाल करके उस चीज़ को इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए मेरा ऐसा ख्याल बना है कि हमारे पर ये तो एक बड़ी भारी आपत्ति आ पड़ी है देखें जो ईश्वर का स्मरण करते हैं और ईश्वर का काम कर लेते हैं उनको ऐसी आपत्ति हो जाती है उसमें से भी किसी फायदा मिल जाता है दो किस्म की बातें हो सकती है एक तो जब आपत्ति आ गई तो आदमी घबराहट में पड़ जाता है या तो गुस्सा में आ जाता है तब पीछे वो वो ज्यादा दुख पाता है लेकिन आपत्ति आ गई है और उसमें ऐसा नहीं हमारे में तो हुआ है कि हम तो बेगुना है तो भी आपत्ति आ गई। लेकिन ऐसे भी तो बड़े तो हैं कि जो तो बिल्कुल जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया और वो समझते हैं कि आपत्ति आ गई है तो भी हम ईश्वर को भूलने वाले नहीं उनकी मदद तो हम और मांगने वाले हैं तो ऐसे लोग उस आपत्ति में से वो सुख को पैदा कर सकते हैं वो कैसे कि जब आपत्ति नहीं थी तब तो काफी लोग जो आ गए आशीट बन गए है वो तो ताजी लोग थे उनके पास काफी पैसे थे दूसरी प्रकार का धंधा बड़ी बड़ी हवेलियां थी वो सब चली गई ये हो मैंने तो कह लिया है कि जो जिस जगह से आ गए हैं वहां से नहीं सकते हैं सही सलामत रह नहीं सकते हैं तब तक हम दोनों की मकूमतों के लिए वो नमोशी की बात हो जाती है तो किसी न किसी रोज अगर हम एक लोगों की से, प्रजा की हैसीत से जिंदा रहना चाहते हैं आज़ाद रहना चाहते हैं तो कभी न कभी हमारे पश्चाताप भी करना है और पश्चाताप का कोई कोई दूसरी बात थोड़ी होती पश्चाताप नाम ही उसका है कि जो हमने भूल कर ली है उसको दुरुस्त करो वो पश्चाताप और तब तो वो सच्चा पश्चाताप होता है दूसरा पश्चाताप ऐसा कर रो दो तो रोने से तो कुछ होता नहीं है लेकिन जो जो सचमुच गलती हो गई है तो गलती को दूर कर लेता है तो मुझे पश्चात काफी हो गया तो वो गलतियों को दूर करना है तब तो जो लोग आज भाग छूटे हैं जान लेकर जान बचाने के लिए उनको वापस जाना है तो तो दूसरी बात हो गई जब होने वाली है तब होगी लेकिन दरमियान क्या करे लोग तो दरमियान में ये कहना चाहता के लोगों को अगर अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग मिल जाए उन्हीं में जो निराधार बन गए हैं उनमें डॉक्टर भी रहते वकील भी रहते हैं सब किस्म के लोग हो गए तो वो डॉक्टर भी ऐसा ही काम करें और दूसरे उनके माथे हट तक दूसरे जो पड़े हैं वो भी करें तो बहुत बुलंद काम कर सकते हैं और हम उसमें से उस आपत्ति में से एक नया पाठ सीख रहे थे उनको पूछा गया हमारे में करीब फीसदी पचहत्तर आदमी तो ताजर थे तो मेरे को उठा कि इतने ताजिर लोग होंगे तो वो डिजार्ट कैसे कर सकेंगे और तिजारत इतने लाखों की तादाद में आदमी पड़े हैं आ आगे तो एकाएक तिजारत कैसे करे तो पीछे तो सब जगह पे गोलमाल हो जाता है जिस जगह वो गए हो लेकिन वो अगर सीख लें क्या हम तो कुछ न कुछ मेहनत करेंगे तो पिछले नई चीज सीखना है तो वो सीख लें तो पीछे ऐसा कहें वर्षों से जो तो ताजे रहे हैं वो अपनी जानत भूल जाए और दूसरा कुछ करे जगत में तो ऐसा होता ही है कि एक चीज़ नहीं मिल सकती है तो पीछे दूसरी चीज करो हम बेकार नहीं बैठेंगे हम जुआ नहीं खेलना चाहते शराब में अपना समय को गुमाना नहीं चाहते हैं पीछे कुछ तो करेंगे तो मेहनत करें जो ढाजी है लेकिन जिसका शरीर अच्छा है हाथ पैर जो चला सकते हैं तो वो आदमी थोड़ा मेहनत का काम करे ऐसी मजदूरी भी काफ़ी रहती है जिसमें बहुत सीखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है करे ऐसी चीज़ भी वो करे और सब मिल मिलजुल साथ, साथ में कैसे काम होता है वो भी सीख ले तो वो तो ऐसा हुआ कि एक हम हमारे लिए तो लड़क जैसी चीज यार हो गई है उसमें भी हम स्वर्ग को बना लेते हैं तो मैं समझा रहा था और मैं, मैं सोचा कि आज तो मैं वही चीज कर लूँगा कि वो अच्छी तरह से आप लोगों के सामने रखूँ और पीछे यही के मार्फत जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो सब सुन ले। उसमें तो निराधार लोग पड़े हैं वो सुन लेंगे तो उनको बड़ा फायदा होगा मुख को भी बड़ा फायदा होगा और जो हमारे पास दुख आ गया है उस दुख में से हम सुख को पैदा कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में कहना चाहता था कि जो ये हमारे पास अभी तो नहीं आई है लेकिन आने वाली है और हर चीज़ चिकित्सा आने वाली है तो उसका क्या तो उस से जो कपड़े रहते हैं तो मेले बन गए उसको निकाल लेते हैं उसको धो डालते है और उसका जो हुईल पड़ा है उसको हम रख लेते हैं हुई तो बिगड़ता है ही उसको सुखा लेते हैं और उसको हाथ से ही साफ कर लेते हैं हम हाँ, उसमें से अगर हमारे चरखा चलाना है तब तो किसी धमकी तो चलानी चाहिए लेकिन उसी हुई को हुँ ऐसे काम में लाना चाहते हैं, है हाँ, तो बदीला बनाना है या तो रसाई से दोबारा करना है उनको तो तो आराम से हो जाता है और पीछे जो उसका कपड़ा है माना कि वो, वो को अलग रख लेते हैं तो उसी से कपड़े में बना सकते हैं। ये सब चीज खूबीदार रजाइयों में से हो सकती है और पीछे में समझ लिया बात भी ठीक है तो वो सस्ते दाम से बन सकती है वो जल्दी से भी बन सकती है क्योंकि आज मीडू के पास कली को भी तो बड़ा है न तो कोई खादी की बात तो मैं करना नहीं चाहता हूँ वो बन नहीं सकती है आ चीज तो मिलों का कपड़ा तो काफी पड़ा है कपास भी काफी पड़ा है, तो उसमें से रसाई बहुत शीघ्रता से बन जाती है और लोगों को दे लो तो तो, से तो लो। वो वो बच गए इसलिए वो चीज किस तरह से हो सकती है वो बनाना बताना लोगों को और पीछे वो जो एक, एक निराशा फैल गई है उसमें से हमारे आशा को देखना एक तो ये भजन एक भजन पड़ा है कि जो आशा है वो भी लाखों में से तो पेला होती है। जो मामूली था तो उससे आशा पैदा नहीं हो सकती है बात सच्ची है वो तो कवि का वाक्य है बड़ा वाक्य है तो लाखों निराशाओं में वो छुपी हुई आशा भरी है तो वो निराशा में से हम आशा को देख लेना चाहते हैं। वो देखने के लिए जो हमको करना है कि जितने ये मेरा लोग बन गए हैं उनको पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि वो सारे हिंदुस्तान के शहरी पंजाब के वो वो वो सरहदी सूबे के ही नहीं या तो सिंह के भी नहीं वो तो हैं, वो सब तो हमारा है और वो शब्द जितने सूबे पड़े हैं वो में पड़ा है तो हम हिंदुस्तानी है लेकिन एक शर्त से ही हम हिंदुस्तानी बन सकते हैं रह सकते हैं कि हम किसी पर बोझ न पड़े जैसे दूध में मिश्री डालकर करो तो वो दूध को मीठा बनाती और दूध में ही कुछ मिश्री मिल जाती है और दूध पीछे निकल नहीं जाता ये एक उसमें खुबी भरी है क्योंकि उसमें छोटे छोटे चिडे पड़े हैं दूध में तो दूध में वो मिश्री मिल जाती है गुड़ तो को मीठा बना देती है और पीछे वो ऐसे के ऐसे ढही जाता है इसी तरह से अगर मिश्री के रूप में वो लोग जिला चले जाएं वहां होते हैं एक दूसरों को खा नहीं जाते एक दूसरों के साथ डरते नहीं है आपस आपस में सहयोग बना लेते हैं और सब के सब उद्यम बन जाते हैं तो होता है क्या कि जिस सुबह में वो लोग चले गए हैं उस सुबह को, को वो दुरस्त कर लेते हैं और सुबह के लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे तो जितने आदमी आ जाएंगे उसको हम समाल सकते हैं तो पीछे वो आपत्ति में से हम छूट जाते हैं तो मेरी उम्मीद तो ऐसी है वो लोग जिनको मेरी आवाज पहुंच सकती है ऐसे जो निराधार लोग पड़े उनमें जो काम करने वाले हैं वो भी इन लोगों को ये चीज बता देंगे कि आप भले आए लेकिन आप किसी जगह पे भी बहुत चाल न बने हर जगह पे रहें तो जैसे उन्होंने बता दिया इस तरह से मोहब्बत से साथ साथ मिलजुल कर रहे किसी को को धोखा नहीं देना है हम रमत कमत में अपना वकत को तो गवाना नहीं चाहेंगे लेकिन एक एक मिनट है वो ईश्वर की है और ईश्वर का ही कुछ काम सेवा जो करता है वो ईश्वर का काम कर लेता है तो हम तो सिवा काम के ही पैदा हुए हैं, और अभी हम भूल जाएंगे हम शौक में गिरफ्तार होकर पड़े थे और शौख ही शौक शोख हमारे पास था इसके बदले में इतने लाखों की तादाद में जो लोग पड़े हैं वो सीख लें कि हम पैदा हुए हैं सेवा करने के लिए और हमारा मुल्क है उसको बहुत ऊंचा ले के लिए अपना मुल्क को गिराने के नहीं रहे इतना अगर हम सीख लें तो मैं समझता हूँ कि हमारी धनी खड़ी होगी और पीछे हम सब ऐसा ही मानेंगे कोई फिक्र नहीं गलतियां तो होती हैं गलतियां का तो फूतला है इंसान लेकिन आखिर में गलतियों को दोष करना वो भी इंसानियत है तो हम इंसान बनते हैं छोड़